तो वो आज 7 सितंबर से शुरू हो रहा है अगले साल 7 सितंबर तक चलेगा ये शताब्दी वर्ष 2006 में क्यों मना रहे होना तो चाहिए था उन्नीस में क्योंकि लिखा गया ये अठारह में लेकिन सरकार का ये कहना है कि सन 1905 और 1906 का जो आंदोलन था बंग भंग आंदोलन या बंगाल के बंटवारे के विरोध का आंदोलन चूंकि उस समय यह गाना सार्वजनिक हुआ लोकप्रिय हुआ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 Vandhe Madhram, Sujalam Sufalam, Malayajashi Gram, Shashshamila Madhram, Vandhe Madhram, Shubrjog Sana. Amin, full of so much through mother Shani, so happy, so madurai, so Kudam, Kudam, Madurai, Madurai, Madurai, Madurai.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 और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आजादी के साठवें साल के बाद भी हम भारत के बारे में जानते नहीं हैं कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था आज का व्याख्यान में आप विद्यार्थियों के सामने इसलिए दे रहा हूं कम से कम आपके दिमाग से ये इन्फीरिटी निकल जाए कि भारत अंग्रेजों के पहले बहुत गरीब पिछड़ा हुआ और खराब देश था मैंने जो दस्तावेज डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजे हैं उन्हीं में से कुछ आपको भी बताऊंगा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 उन्होंने कहा कि जिस पौधे में दो या तीन पत्ते होते थे उसमें छ सात पत्ते आ गए जिसमें छह सात पत्ते थे उनमें बारह तेरे हो गए जिनमें बारह तेरे थे वो चौबीस पच्चीस माने सबका ग्रोथ 100 परसेंट बढ़ा छ महीने में और जिनको गालियां दी वो सब सूख गए मुरझा गए पानी देने के बाद भी खाद देने के बाद तो प्रोफेसर बोस ने लिखा कंक्लूजन में कि पौधे भी बहुत सेंसिटिव होते अगर आप उनको गालियां देंगे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 आज की सारी दुनिया परेशान है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है माने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है उसके दुष्परिणाम बढ़ रहे तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की के जो प्रकृति को ध्यान में रख के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 माइनस चार डिग्री या शून्य या शून्य के ऊपर चार डिग्री ये तापमान तो एक तो ठंडा एक भयंकर ठंडा गर्मी नहीं होती वहां और बारिश होने का चांस नहीं है क्यों यूरोप में जब बहुत ठंडा तापमान होना तो वो एक दो महीने नहीं होता छह छह महीने होता है छह छह महीने माइनस फोर्टी डिग्री क्या होगा फिर बर्फ गिरती रहती है बारिश की जगह बर्फ गिरती है वहां पानी की बूंदे नहीं गिरती बर्फ के गोले गिरते हैं और वो बर्फ गिरते गिरते गिरते गिरते सब जगह छा जाती है मैदानों में बर्फ खेतों में बर्फ खलियानों में बर्फ सड़क पर बर्फ छत पर बर्फ गाड़ियों पर बर्फ और इतनी बर्फ जमा होती है कि गाड़ी नीचे बर्फ ऊपर गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं क्योंकि इतनी ठंडी बर्फ में इंजन भी काम नहीं करते तो उनके यहां बर्फ ही बर्फ बर्फ ही बर्फ और जहां ज्यादा बर्फ गिरेगी वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा मौसम ऐसा होगा जिसमें सूर्य निकले ही नहीं और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां समुद्र के पानी में वेपराइजेशन नहीं होगा वाष्पीकरण नहीं होगा और जहां वाष्पीकरण नहीं होगा वहां बादल नहीं बनेंगे बादल नहीं बनेंगे तो बरसेंगे क्या इसलिए वहां बारिश भी नहीं होती कभी कभी बारिश होती है गलती से वो भी बर्फ के पिघलने के कारण प्रकृति चक्र से नहीं होती तो वहां एक ही मौसम ठंडा और भयंकर ठंडा बारिश है नहीं गर्मी पड़ती नहीं तो उन देशों में क्या होता है कि अगर बहुत ठंडी वाले इलाके में आप रहना शुरू कर दें तो शरीर भी ठंडा होने लगता है आप कभी एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना मैंने किया था एक बार अपने चारों तरफ बर्फ लगा लेना बर्फ की सिल्लियां आती है ना और उसके बीच में बैठ जाना हाँ पांच मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है सारे जो घुटने हैं ना जड़ हो जाएंगे कंधे जड़ हो जाएंगे उंगलियां इतनी स्टिफ हो जाएंगी कि यह भी नहीं कर पाए हाथ को घुमा ना सके बर्फ चारों तरफ हो और आपको ऐसे छह महीने रहना पड़े सोचो क्या होगा बेचारे यूरोप वाले ऐसे ही जिंदगी बिताते तो उनके यहां क्या होता है अगर शरीर उनका ठंडा पड़ा तो गई जिंदगी इसलिए वो हर चीज को फास्ट करेंगे ताकि शरीर की गर्मी मेंटेन रहे हम क्या करेंगे जब बहुत ठंड पड़ती है ना ऐसे ऐसे क्यों करते गर्मी आए, ये तो मूवमेंट ही हुआ ना तो वो हर चीज को मूवमेंट से देखते हैं इसलिए स्पीड होना बहुत जरूरी है इसलिए उनके यहां हर चीज में स्पीड का कैलकुलेशन है भारत में ठंड नहीं है भयंकर ठंड तो मुश्किल से पंद्रह दिन भी नहीं है यहां तो गर्मी है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी है आप जानते हैं भीलवाड़ा में 50 डिग्री सामान्य हो जाता है और चुरू में तो उसको भी क्रॉस कर जाता यहां तो गर्म है तो गर्म देश में तो गर्मी की जरूरत नहीं है तो हर चीज की स्पीड यहां कम रखनी पड़ेगी अगर स्पीड बढ़ाई एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा इनर्जी कंजम्पन बढ़ा तो गर्मी बढ़ने ही वाली है उसको कम नहीं कर पाएंगे और वैसे ही प्रकृति में इतनी गर्मी है और गर्मी आपने बढ़ाई एनर्जी कंज्यूम करके तो आप तो मर जाएंगे <coughs> इसलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जब सिलेक्शन होता है बनाने की बात होती है तो उसमें ध्यान ये रखते हैं कि स्पीड ज्यादा ना हो कम स्पीड पर काम करें तो किस तरह की टेक्नोलॉजी बनेगी अब छोटे छोटे कुछ उदाहरण बताओ ज्यादा स्पीड पर काम करे और एनर्जी कंज़म्पशन बहुत हो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या होगी जैसे मान लो रसोई घर का मिक्सर जिसमें एनर्जी भी कंज्यूम होगी और स्पीड भी ज्यादा होगी कम से कम रसोई घर का मिक्सर चले तो 240 वोल्ट की करंट तो लगेगी ही इससे कम पे नहीं चलेगा तो मिक्सर से हम बनाएंगे क्या चटनी बनाएंगे और क्या बनाएंगे जूस निकालेंगे चटनी बनाएंगे और कुछ निकालेंगे क्या करेंगे किसी चीज के छोटे छोटे पीस करेंगे यही है ना टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य क्या है कोई उपयोग तो हमने मिक्सर का उपयोग किया और धनिया की चटनी पीस के निकाल लिया जिसमें 240 वोल्ट का करंट हमने खर्च किया जिसके लिए कोई बड़ा डैम बनाना पड़ा डैम के लिए पावर स्टेशन बनाना पड़ा पावर स्टेशन के लिए कोयला निकालना पड़ा कोयले के साथ पानी भी इस्तेमाल करना पड़ा तब हमारा मिक्सर चला यह है यूरोपियन टेक्नोलॉजी अब भारत की टेक्नोलॉजी चटनी ही बनानी है ना तो सिलबट्टा जिंदाबाद पत्थर का एक वो होता है कि नहीं क्या कहते उसको घर में सिल भट्टा ही कहते हैं ना तो सिल और बट्टा बट्टा माने घिसने वाला सिल माने पत्थर का टुकड़ा तो सिल बट्टे पर पीसा तो एनर्जी कंजम्पन जीरो बनेगी तो चटनी वहां भी बनेगी चटनी यहां भी एंड पॉइंट दोनों में एक ही है लेकिन महत्व की बात है कि एक बिना एनर्जी के चल रहा है दूसरा एनर्जी से चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि जब चलेगा मिक्सर तो आप क्या करेंगे खाली बैठेंगे ना बैठ के देखेंगे भाई मिक्सर चल रहा है इसकी शकल देखते रहो लगे तो फोटो खींच लो बहुत सुंदर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है यही तो करेंगे ना इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हाँ इतना जरूर है कि इसकी आवाज बहुत खराब लग रही है कान में करकश करकश बनी जा रही है तो दरवाजा बंद कर दो मिक्सर चलाते समय इतना ही करेंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं और अगर सिल चल रहा है तो आप बट्टे को घिसेंगे सिल पर तो अपनी एनर्जी खर्च होगी और आप जानते हैं सिल पर बट्टे को जब घिसेंगे तो अपनी एनर्जी खर्च होगी माने बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जलेगा कोलेस्ट्रॉल जलेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा देखो एंड पॉइंट दोनों में एक ही है चटनी यहां भी बन रही है चटनी वहां भी बन रही है लेकिन एक सिल बट्टे की चटनी है जिसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है शरीर की एनर्जी माने कोलेस्ट्रॉल जो फैट है ना जो डिपॉजिट होता है वही शरीर की एनर्जी है तो हमने वो खर्च करके बनाया चटनी तो शरीर का वजन भी कम होगा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम होगा हम हार्ट अटैक फ्री रहेंगे कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेंगे कार्डियक अरेस्ट फ्री रहेंगे ब्रेन स्ट्रोक फ्री रहेंगे 25 बीमारियां शरीर में नहीं आएंगी और जो कोई माँ या बहन वो सिलवट्टे पर घिस रही है चटनी बनाने के लिए तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्सरसाइज हो रही है और सिलवट्टे पर जब घिसा जाता है ना तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज यूट्रस की होती है और यूट्रस की एक्सरसाइज अगर है गर्भाशय की तो वो फ्लेक्सिबल बहुत रहता है और अगर वो फ्लेक्सीबल है तो जिंदगी में कभी भी मां बनने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि मिक्सर बनाएं, मिक्सर चलाएं, आराम से कुर्सी पर बैठकर देखें चटनी तो वहां भी बनेगी लेकिन यहां शरीर में डिपॉजिट बढ़ता रहेगा फैट का क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शरीर को फैट बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा और माँ का यूट्रस का एक्सरसाइज नहीं होगा तो वो बहुत स्टफ आ जाएगा कठोर हो जाएगा और उस मां को गर्भवती होने के बाद सीजेरियन कराना ही पड़ेगा तो एक मिक्सर की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी और एक सिलबट्टे की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी अब हम यह कहना शुरू कर दें कि जी मिक्सर तो बहुत हाई टेक है और यह सिलबट्टा तो बहुत लो टेक है दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती है कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए उपयोगी है अप्रोप्रिएट है वो महत्व की बात होती है हमारे लिए शायद सिलबट्टा बहुत अप्रोप्रिएट है क्योंकि गर्म देश में रहने वाले लोगों को फैट डिपोजिट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि गर्मी जो है ना इसको शरीर मेंटेन कर पाए इसके लिए फैट बनता बहुत है बॉडी पे तो भारतवासियों को प्राकृतिक कारणों से फैट ज्यादा बनता है यह फैट कंज्यूम होता रहना चाहिए इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचकर सिलबट्टा बनाया नहीं तो मिक्सर तो वो भी बना सकते क्योंकि जो पहिया बना सकते हैं वो मिक्सर भी बना सकते हैं मिक्सर भी क्या है पहिया ही तो है अंत में तो पहिया ही घूम रहा है ना अंदर और क्या तो हमने समझ बूझ कर सिलबट्टा बनाया क्योंकि हमें जाना है किसी दूसरे रास्ते पर और यूरोप वालों को पता ही नहीं था इसलिए मिक्सर बनाया एक और उदाहरण दू यूरोप की टेक्नोलॉजी है वॉशिंग मशीन है ना उसमें भी पहिए ही है ना और वो पहिया इस्तेमाल होता है तो वॉशिंग मशीन में हमको चाहिए बहुत सारा वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट सोप से चलती है नहीं चलती वॉशिंग पाउडर ही लगता है और वॉशिंग मशीन ऑयल केक से चल सकती है डिटर्जेंट पाउडर ही लगता है तो जो देश वॉशिंग मशीन बनाएगा उसको पहले डिटर्जेंट पाउडर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना उसके वो चलेगी नहीं और आप जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने में पानी 10 गुना ज्यादा खर्च होता है, है कि नहीं आप रोज डिटर्जेंट से कपड़े धो तो बाल्टी के बाल्टी पानी फेंकते रहो झाग निकलना बंद नहीं होता तो डिटर्जेंट बनाना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के लिए तो डिटर्जेंट बनाने के लिए पानी ज्यादा लगेगा पानी तो निश्चित है और सीमित है वो तो बारिश से ही मिलता है या तो पी लो या तो डिटर्जेंट पाउडर के कपड़े धोने में बहा लो उसको अब यूरोप वाले तो मजबूर हैं बेचारे क्योंकि उनको और कुछ मालूम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए सिवाय इसके एक डिटर्जेंट पाउडर क्योंकि कपड़े धोने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में उपलब्ध है जैसे भारत में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पता है क्या है कपड़े धोने की मिट्टी से कपड़े धोना आपने देखे धोबी लोग हमारे घर से कपड़े लेके जाते हैं वो कहीं तालाब में जाते हैं उनके पास मिट्टी होती है मिट्टी को कपड़े में रगड़ के पानी में भिगो के रख देते हैं एक दिन तक वो पड़ा रहता है दूसरे दिन थोड़ा पीटते एकदम साफ हो जाता है क्योंकि मिट्टी का काम वही है जो वॉशिंग पाउडर का है पता है वॉशिंग पाउडर क्या करता है कुछ नहीं करता सरफेस टेंशन कम करता है हमारा कपड़ा गंदा हो गया इसमें डस्ट घुस गई या इसमें कुछ दाग बन गए निशान बन गए इसका माने जिस स्थान पर निशान है वहां का सरफेस टेंशन बढ़ गया यही तो है ना फिजिक्स अब सर्फ क्या करेगा सर्फ ये करेगा कि वहां का सरफेस टेंशन कम कर दे और जब सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा तो दाग अपने आप बाहर निकल जाएंगे डस्ट बाहर निकल जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा वही काम मिट्टी करती है वही काम वॉशिंग पाउडर करता है मिट्टी भी यही करती है सरफेस टेंशन को कम अब मिट्टी से हम कपड़े धोएं और सर्फ से कपड़े धोएं, दोनों में अंतर क्या है मिट्टी से कपड़े जब हम धो रहे हैं तो मिट्टी पानी में जा रही है और पानी में मिट्टी नीचे बैठ रही है वापस वही मिट्टी फिर काम आ रही है फिर पानी में जा रही है फिर बैठ रही है फिर काम आ रही है फिर जा रही है माने ये पूरी सिस्टम सस्टेनेबल है तो हजारों साल तक चलेगी अब वॉशिंग पाउडर का चक्कर क्या है वॉशिंग पाउडर बनाने में 23 केमिकल लगते हैं मिट्टी एक ही केमिकल का खेल है वॉशिंग पाउडर में तेईस केमिकल है और सबके सब, सब इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है मिट्टी 100% ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का अंतर आप सब अच्छे से जानते हैं तो मिट्टी ऑर्गेनिक केमिकल है हजारों साल इस्तेमाल होगी यूज और री यूज, यूज और री यूज होगा और अंत में क्या होगा पानी में मिट्टी मिलेगी तो आखिरकार वो पानी कहीं जाएगा खेत में जाएगा खलियान में जाएगा तो मिट्टी खेत में पहुंच जाएगी इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला पानी भी सुरक्षित है मिट्टी भी सुरक्षित है अब वॉशिंग पाउडर से आपने जब कपड़े धोए तो उसमें तो तेईस केमिकल है वो सब पानी में निकलेंगे और वो पानी के साथ बहते हुए किसी नदी में जाएंगे नदी का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा तो जमीन के पानी में केमिकल्स भी पानी के साथ मिल जाएंगे फिर वही पानी हम ग्राउंड वॉटर के रूप में रीचार्ज करके री करेंगे तो पानी के साथ ये केमिकल भी आएंगे और यही केमिकल डिटेक्ट होंगे तो सरकार कहेगी कि पानी जमीन का निकला हुआ खराब हो गया अब ये पीने लायक नहीं है क्योंकि हमने वॉशिंग पाउडर मिला मिला के इसको मिट्टी में फेंक दिया वॉशिंग पाउडर के केमिकल क्या है नाम सुनो तो तकलीफ आ जाए सोडियम लोरल सल्फेट सोडियम मेटा सिलीकेट जो हाईली पॉइजनस है और कैंसरस सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि दशमलव जीरो मिलीग्राम मात्रा अगर एक लीटर खून में आ गई जरा ध्यान से सुनना एक लीटर खून में दशमलव जीरो मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला तो ब्लड कैंसर करने के लिए सफिशियंट है वैज्ञानिक कहते हैं कि सोडियम मेटासिलीकेट अगर दशमलव जीरो एक मिलीग्राम एक लीटर खून में मिला तो कैंसर करने के लिए सफिशिएंट। है तो यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन उसमें डाला हुआ वॉशिंग पाउडर जो पानी को भी खर्च करेगा और आपकी जिंदगी को भी खर्च कर देगा क्योंकि यही पानी जब डिस्चार्ज होकर आप फेंकेंगे नालियों में नालियों से जाएगा नाले में नाले से जाएगा नदी में या तालाब में फिर सीपेज के माध्यम से ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा उसके साथ केमिकल भी होंगे वही केमिकल वापस आपके पीने के पानी में आएंगे और आप पी पी के कैंसर से मर जाएंगे ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी अब हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ तो सबसे पुरानी मिट्टी थी कपड़े धोने के लिए धीरे धीरे हमने उस मिट्टी को थोड़ा बाजू रख दिया क्योंकि हमने कहना शुरू किया अरे ये कि मिट्टी तो बहुत खराब है मिट्टी नहीं लगनी चाहिए आजकल पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं अपने बच्चों को कहते हैं मिट्टी में मत खेले लग जाएगी मिट्टी तो लगने के लिए ही है लग जाएगी तो कौन सी तकलीफ होने वाली है आपको मालूम है दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिय मिट्टी नहीं है अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो मिट्टी में है कैल्शियम चाहिए तो मिट्टी में है सल्फर चाहिए तो मिट्टी में है सारे माइक्रोन्यूट्रिय मिट्टी में है जो सत्रह हमारे शरीर को लगते हैं और उसी मिट्टी से हम इतने दूर है मिट्टी में मत खेल लग जाएगी और मैंने पढ़ी लिखी मूर्ख माताओं को देखा है कि बच्चे जरा सी मिट्टी में खेला तुरंत स्नान करा देती हूँ अरे रे ये मिट्टी बहुत खराब है उनको मालूम नहीं है जब वो मर जाएंगे तो एक मुट्टी मिट्टी में ही बदल जाएगी जिनको खेत में ही डालना पड़ेगा आपको एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूं जब आदमी मर जाता है ना पूरा शरीर जल जाता है हड्डियां भी जल जाती हैं और पूरे आदमी की 20 ग्राम मिट्टी बन जाती है मात्र 20 ग्राम 100 किलो का आदमी जब जल जाता है ना तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है फिर उस मिट्टी का मैंने केमिकल एनालिसिस करवाया कि इसमें है क्या जरा पता करो तो ये जो बीस ग्राम मिट्टी है ना इसमें मुश्किल से आठ का कैल्शियम मुश्किल से और दो ढाई रुपए का फास्फोरस है मुश्किल से दो ढाई रुपए का और बाकी दस ग्यारह रुपए में अदर माइक्रोन्यूट्रिय हैं माने मरने के बाद आदमी की कीमत बीस रुपए से ज्यादा नहीं है ये है जीवन की सच्चाई और हम मिल रहे हैं उसी मिट्टी में और परेशानी के ये मिट्टी शरीर पे नहीं लगनी चाहिए यह मूर्खता हमने यूरोप से सीखी यूरोप में पता है क्या होता है मिट्टी ही नहीं है मैं आपको ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट कर रहा हूं पूरे यूरोप में मिट्टी ही नहीं है किसी देश में चले जाओ फ्रांस में जर्मनी में स्वीडन में स्विट्जरलैंड में डेनमार्क में नॉर्वे में मिट्टी ही नहीं है फिर क्या है बर्फ पड़ पड़ के पड़ पड़ के मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है तो वो पत्थर है मिट्टी है ही नहीं उनके देश अब मिट्टी नहीं है तो हवा उड़ेगी हवा चलेगी तो मिट्टी नहीं उड़ती है तो इसलिए वहां की सड़कें साफ सुथरी दिखाई देती हैं घर भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं साल में नौ महीने तो बर्फ ही बर्फ रहती है गंदगी आएगी कहां से तो हम गाना गाते हो हो यूरोप कितना साफ सुथरा है घर में भी कुछ कचरा नहीं है सड़क पे भी कचरा नहीं है वहां तो कुछ सुंदर ही सुंदर दिखाई मेरा एक दोस्त तो इतना मूर्ख है वो कहता है यार यूरोप की सड़क को तो जीप से चाट सकते हैं तो मैंने कहा इसमें कौन सी खास बात है बर्फ को तो जीप से ही चाटा जाता है ना चाटते कि नहीं बर्फ को तो वहां बर्फ ही बर्फ है उसको जीप से चाट सकते हैं कौन सी खास बात है तो जिस देश में मिट्टी है ही नहीं उड़ेगी नहीं उड़ेगी नहीं तो जीवन में आएगी नहीं तो उनको मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं है हमारे यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है क्योंकि माइक्रो अब वहां समस्या क्या होती है कि मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिय मिलते हैं तो वहां की मिट्टी तो पत्थर जैसी है उसमें से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रियट्स नहीं होते तो उनको माइक्रो न्यूट्रियट्स की बाहर से सप्लाई लेनी पड़ती है शरीर में अगर हम कुछ खा रहे हैं गेहूं चावल चना दाल मटर तो हमको सत्रह माइक्रो न्यूट्रियट्स चाहिए प्रोटीन्स चाहिए वो तो एक है कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो एक है फैट्स चाहिए वो एक है और हमें फाइबर्स चाहिए वो एक है माइक्रोन्यूट्रियट सत्रह चाहिए हमको अपने शरीर में नाइट्रोजन भी चाहिए फास्फोरस भी चाहिए कैल्शियम भी चाहिए मैग्नीशियम भी चाहिए मैगनीस भी चाहिए सल्फर भी चाहिए ऐसे सत्र केमिकल शरीर को चाहिए इनमें एक भी कम हो जाए तो पता क्या क्या होता है थोड़ा भी कैल्शियम अगर कम हो गया तो बच्चे पागल पैदा होते हैं थोड़ा भी केमिकल कम हो जाए तो कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं आपने देखें बहुत बच्चे शरीर में तो अच्छे हैं बुद्धि काम नहीं करती आई क्यू लेवल जीरो है। तो सब डॉक्टर कहते हैं इनको कैल्शियम कम है फिर इसके विपरीत कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैल्शियम तो है लेकिन आयरन कम है तो उनके शरीर में खून नहीं है तो एनिमिक दिखाई देते हैं और इतने एनिमिक दिखाई देते हैं कि हम समझते हैं अरे इसकी स्किन तो बहुत गोरी है पता चला वो एनीमिया का शिकार है गोरी थोड़ी खूनी नहीं है तो पीला पीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा सफेद सफेद दिखेगा तो किसी को आयरन कम हो गया किसी को कैल्शियम कम किसी को मैग्नीशियम कम किसी को तो सभी तरह की एबनॉर्मैलिटीज आएंगी तो मिट्टी में नहीं है तो वहां की प्रॉब्लम है तो यूरोप में पता है क्या होता है कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिय की कमी आती है इसको बाहर से सप्लीमेंट देना पड़ता है इसलिए हर यूरोपियन को खाने के साथ फूड सप्लीमेंट खाना पड़ता है और वो उनके फूड सप्लीमेंट पता है क्या है बॉर्नबिटा हॉर्लिक्स मोल्टोवा यह जो है ना हेल्थ टॉनिक्स वह सब फूड सप्लीमेंट है कोई हेल्थ टॉनिक नहीं है अगर वो ना खाएं तो जिंदा नहीं रह पाए अब वही टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कर लिया हॉर्लिक्स आ गया भारत में बॉर्नमिटा भी आ गया मोल्टोवा भी आ गया और हम जबरदस्ती खा रहे हैं जरूरत नहीं है फिर भी खा रहे हैं क्योंकि हमको सारे माइक्रो न्यूट्रियट तो भोजन में मिल रहे हैं हमारे गेहूं में चावल में चने में दाल में केले में सेब में फलों में सब में माइक्रोन्यूट्रिय है क्योंकि मिट्टी से ये सब आ रहे हैं और मिट्टी में ये सब है तो हमको अतिरिक्त सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है लेकिन हम उनकी नकल करके खाएंगे जरूर क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी तो कुछ अच्छी होगी अब अंधाधुंध हम खाना शुरू करते हैं बचपन से कई घरों में मैंने देखा बच्चों को हॉर्लिक्स मिला ही दूध पिलाते या बोर्मिटा मिला ही दूध पिलाते हैं अगर लगातार आप ये खाएंगे हॉर्लेक्स बॉर्न तो इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम आपके बॉडी में है ऑलरेडी है अब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो जब ज्यादा कैल्शियम होगा तो डाइजेस्ट नहीं होता और वही स्टोन में बदल जाएगा तो किडनी स्टोन हो जाएगा गोल्व ब्लडर स्टोन हो जाएगा अब किडनी में स्टोन हुआ पच्चीस तीस साल की उम्र में गोल ब्लडर स्टोन हुआ तो डॉक्टर कहेगा अब यह किडनी काट के निकालो तो तीन लाख रुपए ले आओ पहले और गोल काट के निकालो तो 50,000 रुपए ले और गोल ब्लेडर जो कट के आपने निकलवा दिया क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन है तो पांच सात साल के बाद इंटेस्टाइनल कैंसर 100% हो जाएगा क्योंकि शरीर विज्ञान ये कहता है कि गोल ब्लेडर बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर इसको काट के निकाल दिया तो ये ऑर्गन का काम किसी दूसरे ऑर्गन को करना पड़ता है तो वह दूसरा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन ही है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है और उस वर्कलोड के कारण उसमें कैंसर डेवलप होता है फिर कैंसर हो गया तो फिर जयराम जी की यह है यूरोपियन टेक्नोलॉजी अब हम बिना सोचे समझे नकल करेंगे उनकी यही होने वाला है इसलिए मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती टेक्नोलॉजी मॉडर्न और ओल्ड नहीं होती टेक्नोलॉजी हमेशा अप्रोप्रिएट होती है उपयुक्त तो होती है जब जिसको जिसकी जरूरत है वो उसने बना लिया वही टेक्नोलॉजी होती है दूसरों की नकल करके बनाएंगे तो वो नकल होती है टेक्नोलॉजी नहीं होती अब हम जो भी काम यूरोप और अमेरिका की नकल करके उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से हल करते हैं कोई हमारा हो ही नहीं पाता हल लेकिन जो काम हम भारत की टेक्नोलॉजी की मदद से हल करें हंड्रेड उसमें सोल्यूशन आ जाता है जैसे यूरोप की एक टेक्नोलॉजी आई है वॉटर पंप जमीन में खोदो और लगा दो तो हर एक मिनट में कुछ लीटर पानी वो खींच के फेंक देगा बाहर हर एक घंटे में कुछ लाख लीटर पानी खींच के बाहर फेंक देगा ये है यूरोप की टेक्नोलॉजी तो हमने जमीन में खड्डा खुदवा दिया बोरिंग करवा दिया पंप लगवा दिया कुछ ही घंटों में लाखों लीटर पानी वो फेंक रहा है क्या ये लाखों लीटर पानी कुछ घंटे में अंदर जा सकता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूरोप ने बनाई है कि जितना पानी एक घंटे में वो जमीन से निकालकर फेंक रहे हैं उतना ही पानी एक घंटे में अंदर डाल सके अंदर डाल सके माने रिचार्ज कर सके पानी का रिचार्जिंग स्पीड बहुत कम है धीरे धीरे पानी अंदर जाता है लेकिन उसको निकालने की गति आपने तेज कर दी तो एक दिन क्या होगा नीचे का पानी निकल तो सब जाएगा ऊपर से नीचे नहीं जाएगा तो वॉटर स्केयर होगी तो जमीन में से फिर पानी ही नहीं आएगा छह फीट बोरिंग करो या 600 फीट, फिट हजार फिट बोरिंग करो या छह हजार फिट पानी ही नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा तो सरकार आपके एरिया को डार्क जोन डिक्लेयर करेगी और डार्क जोन डिक्लेयर हुआ तो फिर वर्ल्ड बैंक की टीम आएगी कि अब इस वाटर को रिचार्ज करने के लिए क्या करना तो वो आपको कहेंगे आपके देश में पहले जो तालाब होते थे ना वही बनाओ उनके लिए हम कर्ज देंगे तो वॉटर रिचार्ज होगा वो पहले भी बना सकते थे हम तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र की विशेषता के हिसाब से बनती है हर देश की सभ्यता की जरूरतों के हिसाब से बनती है कोई देश दूसरे की नकल करके जो टेक्नोलॉजी में गया वो फंस ही जाया और ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी आज की जिंदगी के हमने यूरोप से एक टेक्नोलॉजी लाई है रेफ्रिजरेटर और इसको लाके घर में लगा दिया है क्यों मालूम नहीं क्यों कोई लोगों से बहुत ज्यादा डिटेल पूछता हूं कि आपने रेफ्रिजरेटर क्यों लाया कहते हैं जी पड़ोसी लाया तो हम भी ले तो वो कुएं में गिरेगा आप भी गिरोगे हाँ हाँ गिर जाएंगे तो मूर्खों की यही निशानी होती है इंटेलिजेंट लोग तो ये नहीं करते वो फ्रिज ले आया घर में अब क्या कर रहे हैं उसका फ्रिज में ला के सब्जियां भर के रखते हैं हाँ और एक दिन में दस किलो सब्जी ले आते हैं जरूरत नहीं है दस किलो की ले आते हैं भर भर के रखते हैं फिर फ्रिज क्या करता है फ्रिज का प्रिंसिपल आप सब समझते हैं फ्रिज अगर चलेगा तो का एमिशन करेगा। फ्लोरोबन का अगर एमिशन होगा तो जो कुछ आपने फ्रिज में रखा है वो उससे बचेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस पर भी प्रभाव डालेंगे फिर वही आप खाएंगे तो आप बचेंगे हमने बिना सोचे समझे फ्रिज में सब्जी रखना शुरू कर दिया आपको मालूम है यूरोप में कोई भी घर में सब्जी नहीं रखी जाती फ्रिज में फ्रिज में सिर्फ एक ही चीज रखी जाती है वो है मेडिसिन और मेडिसिन भी ऐसी होती है जो पूरी सील पैक हो जिसके ऊपर सी के एमिशन का असर ना पड़े इसके लिए यूरोप ने फ्रिज बनाया है हम मूर्ख लोगों ने बिना सोचे समझे घर में लाके उसमें सब्जियां रखना शुरू कर दिया और सब्जियां अकेली नहीं रखते गेहूं का आटा गूंद के भी उसमें भरना शुरू कर दिया कई कई घरों में तो मूर्खों के मूर्ख मैंने देखे हैं दो दो दिन गेहूं का आटा उसमें भरके रखते हैं फिर निकाल के रोटी बना के खाते हैं सत्यानाश सोचो जरा सवेरे दाल बनाएंगे फ्रिज में भरके रख देंगे दिन भर वो सी एफ में रहने वाली है रात को उसी को गर्म कर करके खाएंगे सब्जियां बनाएंगे सवेरे भरके रख देंगे फिर रात को खाएंगे ये फ्रिज हमारी काम की चीज नहीं है क्योंकि यहाँ सब्जी रोज मिलती है ताजा मिलती है सवेरे भी मिलती है शाम को भी मिलती है और सब्जी के विज्ञान के बारे में आपको एक सच्चाई बता दू कि सब्जी टूटने के एक घंटे के अंदर बना के खा ली जाए तो बहुत अच्छा है एक दिन बाद खाएंगे तो और खराब है दो दिन बाद खाएं और भी ज्यादा खराब है जितना समय बीतेगा उतनी खराब होती जाएगी फ्रेशनेस तो कम होगी ही माइक्रोन्यूट्रिय का लेवल घटता जाएगा और एमिशन के असर से वो बिल्कुल सब्जी नहीं जहर हो जाएगी अब हम ज्यादातर लोग फ्रिज की सब्जियां खा रहे हैं फ्रिज की दाल खा रहे हैं फिर कहते हैं जी हमारी एड़ी में दर्द होता है कोई कहता है घुटने दुखते हैं किसी की कमर में दर्द होता है किसी के कंधे में दर्द होता है ये तो होने ही वाला है क्योंकि जो कुछ आप खा रहे हैं वो इसी के लिए और अब तो कुछ घरों ने क्या किया है फ्रिज में पानी भर के रखना शुरू किया कोई भी अतिथि आएगा फ्रिज की बोतल सीधे उसके सामने रख देंगे पानी गिलास में ला के नहीं रखेंगे क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो घड़े का है कि फ्रिज का तो बोतल ला के सीधे रख दे हमारे घर में फ्रिज है आप जानते हैं फ्रिज के पानी का कमाल क्या है यूरोप में मैंने देखा है कि वहां के लोग बहुत ठंडे। हमने वो मजबूरी को स्टेटस सिंबल बना लिया हम फ्रिज में पानी ठंडा करके फिर पीते हैं परिणाम यह है कि यूरोप के लोग जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना जब उनके यहां सर्दी के दिन होते हैं जैसे दिसंबर से लेके नवम्बर से लेके मार्च अप्रैल तक उतने दिनों में हर यूरोपियन नागरिक सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाएगा तो दो दो घंटे तक बाहर ही नहीं आएगा उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे टॉयलेट में दो घंटे तो कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे थे हम क्यों पढ़ रहे थे स्टूल साफ नहीं होता पेट साफ नहीं होता स्टूल पास नहीं होता क्यों कब्जियत हो गई कब्जियत किससे होती है ठंडे पानी से तो दो घंटे बैठे रहते हैं कमोट पर जोर लगाते हैं फिर भी नहीं आती कभी कभी गाना गाते मेरे सपनों की रानी कभी आएगी तो भी नहीं आती और वो जब बहुत कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो जाते हैं ना दो दो दिन तीन तीन दिन उनको संडास नहीं होती तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं फिर डॉक्टर उनको कहता है भाई पानी गर्म करके पियो तो वो फिर गर्म पानी पीना शुरू करते हैं एक दिन में ही बदल जाता है स्टूल बहुत अच्छे से पास होने लगता है तो वो तो फ्रिज का पानी पीते नहीं कभी लेकिन पीते हैं तो कुछ मजबूरी है हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया तो जितने घरों में फ्रिज का पानी पिया जाता है उन घरों में अब यूरोप जैसा ही सिस्टम आ गया मैंने देखा अब हिंदुस्तानी घरों में भी कमोड सीट बनाते हैं क्यों इंडियन स्टाइल का क्यों छोड़ दिया अब इंडियन स्टाइल के पॉट पे पांच ही मिनट बैठ सकते हैं इनको दो दो घंटे बैठने का है तो कमोड सीट बनाते ये है टेक्नोलॉजी का अंतर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लाई उसमें इतने परेशान है कि उनकी हालत खराब अब यूरोपियन और अमेरिकन कोई व्यक्ति आपको मिले आप उनके पास में नहीं बैठ सकते क्यों बहुत बदबू आती है इतनी बदबू आएगी कि कोई अमेरिकन अगर आपके पास नजदीक में मुंह करके बात करने लगे आप मुंह बंद कर लेंगे नाक बंद कर लेंगे मुंह से बदबू ही बदबू आती है कारण क्या है पेट साफ नहीं है तो मुंह से बदबू आने वाली अब पेट साफ नहीं तो मुंह से बदबू आ रही है तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं हर पंद्रह मिनट पे माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते और माउथ फ्रेशनर सभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स है तो वो सब केमिकल शरीर में जाते हैं और जिंदगी नरक हो जाती है बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन के पास में आप बैठ जाओ ना तो पसीने की भी बदबू आती है और उस पसीने की बदबू को कंट्रोल करने के लिए डिओडरेंट स्प्रे करते हैं डिओडरेंट स्प्रे करना माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना उनकी मजबूरी है स्टेटस सिंबल नहीं है लेकिन हम मूर्खों ने उसकी नकल कर करके अपने देश में भी डिओडरेंट लाया और माउथ फ्रेशनर लाया हमको सांस में बदबू इतनी नहीं आती है लेकिन फिर भी माउथ फ्रेशनर करते रहते नकल कर करके और वही केमिकल शरीर में जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे जिंदगी में रोज आते हैं ऐसे डिओडरेंट स्प्रे करते हैं स्किन रफ हो जाती है बहुत रफनेस बढ़ जाए तो एक्जिमा हो जाता है एक्जिमा हो जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता डॉक्टर कहता है, भाई आप चाहे जितना खर्च करो ये ठीक होने वाला नहीं ये टेक्नोलॉजी का अंतर है मैं आपको फिर वो ये बात समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से आती है स्टेटस सिंबल नहीं होती हम भारतवासियों ने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका की जरूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बनी उसको हमने स्टेटस सिंबल मान लिया और यही हमारी गलती है अब एक आखिरी छोटी सी बात यूरोप की टेक्नोलॉजी कैसी है एक और उदाहरण देता हूं मेडिसिन के फील्ड में मैंने आपको कहा ना यूरोप में ठंड बहुत है जहां ठंड बहुत है वहां सूर्यप्रकाश कम है जहां सूर्यप्रकाश कम है वहां वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा ये जो सूर्य की धूप है ना ये सब तरह के वायरस को मारने की ताकत रखती है चिलचिलाती धूप में साढ़े तीन किस्म के वायरस सेकंड्स में मर जाते हैं लेकिन वही सब वायरस यूरोप में हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि धूप नहीं तो वहां वायरल डिसीजेस बहुत होती है यूरोप में सभी नागरिकों को मैक्सिमम डिसीज जो है ना वायरल और बैक्टीरियल डिसीज है उनकी जिंदगी की लिस्ट बनाओ बीमारियों की तो 90 प्रतिशत बीमारियां उनके यहां वायरल और बैक्टीरियल है और वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो है ना इंफेक्टेड होती हैं, इंफेक्शस होती हैं माने एक को हुई तो पूरे घर में सबको हो गई दो को हुई तो पूरे मोहल्ले को हो जाएगी गांव में किसी एक को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी तो पता है उनकी मजबूरी क्या है कि एक छोटी सी भी वायरल डिसीज यूरोप में किसी नागरिक को आ जाए तो वहां की सरकार परेशान हो जाती है कि कहीं सब नागरिक इसके परेशानी में ना आए तो वो मास वैक्सीनेशन कराते हैं सबका मास वैक्सीनेशन समझते सबको टीके लगाते हैं सबको किसी को छोड़ते नहीं छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी सबको मास वैक्सीनेशन करते हैं यूरोप में एक वायरस घूम गया अभी दो तीन साल पहले जिसके कारण एक बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी ये वायरस जो है ना पानी में बहुत रहता है और ठंडे पानी में बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है तो यूरोप में ठंडा पानी बहुत होता है तो यह वायरस फैल गया तो यूरोप के ज्यादातर नागरिकों को यह बीमारी आई हेपेटाइटिस बी और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि यह लीवर को प्रभावित करता है वायरस और लीवर ज्यादा डैमेज हो जाए तो डेथ होती है तो ये वायरस ने उसको वहां तकलीफ कर दू वो वायरस हिंदुस्तान में आया भी नहीं और हमारी सरकार ने नकल करके मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया आपको मालूम है गांव-गांव हेपेटाइटिस बी के कैंप लगते थे इंजेक्शन लगवाओ सौ रुपए दो दो सौ रुपए दो पांच सौ रुपए दो और ऐसे पागल लोग आ गए इस देश में बैंक में काम करने वाले सबको लगाओ इंजेक्शन बीमा कंपनी में काम करने वाले सबको लगाओ कॉलेज में पढ़ाने वाले उनको भी लगाओ पढ़ने वाले उनको भी लगाओ रोज टीवी पे विज्ञापन आ रहा है की भाई लगवा लो नहीं तो मर जाओगे ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है मजे की बात वो वायरस अभी पहुंचा ही नहीं है भारत में और धंधा शुरू हो गया वायरस पहुंचा नहीं धंधा शुरू हो गया मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को कहा कि आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आए तो जरा मुझे बताओ। कहने लगे क्यों मैंने कहा मैं उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं उन्होंने कहा क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे मैंने कहा भारत में बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में मैं देखना चाहता हूं टेस्ट करना चाहता हूं कि वो वायरल डिसीज जो सबसे खराब आप बनाते हैं एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है वो कहते हैं एड्स का आदमी तो 10-12 साल में मरता है हेपेटाइटिस बी का दो तीन दिन में मर जाता है इसलिए खतरनाक है तो मैंने कहा हम जानते हैं हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जिसको तुलसी कहते हैं तुलसी एंटी है एंटी है तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ मुझे बताना मैंने कम से कम सैकड़ों डॉक्टरों को बोला होगा आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे पास पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का क्योंकि वो वायरस आया ही नहीं और मेडिसिन सबको दे दिया सरकार बहुत लोगों ने ठुकवा लिए इंजेक्शन अपने अंदर, अपने बच्चों को भी ठुकवा दिए उन्होंने वायरस कभी आएगा मालूम नहीं और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने का चांस नहीं क्यों चांस इसलिए नहीं कि वो यूरोप से भारत अगर ट्रेवल करे तो बीस हजार मील की दूरी है इतना वो ट्रैवल कर नहीं सकता बीच में ही मर जाएगा तो फिर ये तमाशा क्यों फैलाया पूरे देश में आपने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाओ ये करो ये करो ये करो टेक्नोलॉजी का अंतर अगर नहीं जाने ना तो ये दुष्परिणाम आता है और इससे भी ज्यादा एक और खराब बात बताता हूं आजकल एक पोलियो वैक्सीनेशन चल रहा है मास वैक्सीनेशन चल रहा है एक एक बच्चे को पांच पांच बार दे दिया छह बार दे दिया कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दस बार पी चुके हैं डोज और फिर भी अमिताभ बच्चन के पेट का पानी जो है ना बार बार हिलता रहता है रोज टीवी पे आके चुल्लाता है और दे दो और दे दो और दे दो छोड़ो मत इसको क्या गजय ये जो मास वैक्सीनेशन है ना मैंने फिर आपसे कहा ये उन देशों के लिए जरूरी है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वायरल ग्रोथ बहुत है बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत है तो यूरोप में मास वैक्सीनेशन होता है पोलियो के लिए लैटिन अमेरिका में भी कुछ देशों में होता है भारत में जरूरत ही नहीं क्योंकि यहां तो सूर्य का प्रकाश ही है जो सबसे बड़ी रक्षा करता है आपकी अब पता है इसमें वैक्सीनेशन में करते क्या है वो जिस वायरस से पोलियो होता है उसी को बच्चे के शरीर में डाल रहे है। सेम वायरस भारत में होता नहीं तो यूरोप से मंगा रहे हैं पोलियो के सभी डोजेस यूरोप से आ रहे हैं भारत के बच्चों में वो वायरस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उनका तर्क क्या है वो लोहे को लोहा काटता है वो पुराना जो तर्क है ना केमिस्ट्री का है पता नहीं फिजिक्स का कहां का है लेकिन ये तर्क है कि जब हम वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका एंटीवायरस डेवलप होगा शरीर में और वो बाहर से आने वाले पोलियो के वायरस को मार डालेगा और मैं कभी कभी पूछता हूं कि मान लो वो बाहर वाला नहीं आया तो ये तो हम हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं ना कि बाहर से वायरस आएगा बच्चे के शरीर में एंट्री करेगा तो एंटी वायरस जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको मार डालेगी लेकिन वो आया ही नहीं एंट्री ही नहीं किया तो क्या करेगा ये जो अंदर वायरस पैदा हो गए ये क्या करेंगे फिर ये शांति से बैठेंगे क्योंकि वायरस कभी भी कहीं शांति से बैठता नहीं जहां भी है बॉडी में है या बॉडी के बाहर खुरापात उसकी चालू रहती तो बच्चे में आपने डाल दिया वायरस अब बाहर से गया नहीं अंदर अंदर वाले ने एंटी वायरस डेवलप किया तो जरूर वो बच्चा बीमार पड़ेगा उसको फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा सकेगा और वो इतना गंभीर बीमार पड़ेगा कि शायद उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगी क्योंकि वो मेडिसिन बनाने के लिए फिर वही वायरस लगेगा और वह हमारे पास होगा नहीं तो हम मेडिसिन कहां से लाएंगे थे? तो हो सकता है कि आज जिन बच्चों का हमने मास वैक्सीनेशन किया कल उनकी मास डेथ भी हो सकती है फिर हम अपना सिर पीटेंगे हाय हाय ये क्या हो गया बिना अकल के जो नकल करें ना ऐसे ही होता है अब यूरोप और अमेरिका में वो मजबूरी है लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के ध्यान में जो बातें लाना चाहता हूं वो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से होती है जरूरत किसी दूसरे देश की वही हो यह आवश्यक नहीं हमारी है हमारी जरूरतें अलग हैं यूरोप की अलग है उनकी जरूरतें हमारी नहीं हो सकती हमारी उनकी नहीं हो सकती तो जरूरत के हिसाब से जो बने वो टेक्नोलॉजी है और जो जरूरत के हिसाब से ना बने वो सब कचरा है टेक्नोलॉजी नहीं है ये ध्यान में रखने की बात है और आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, तो कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करें तो ध्यान रखें वो भारत की जरूरत की है या नहीं अगर वो टेक्नोलॉजी अपने देश की जरूरत नहीं है तो कभी भी उसको आगे ना बढ़ाए और अगर उस देश की जरूरत है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाए शायद देश का भला हो जाए अब जैसे एक दो और छोटे उदाहरण देता हूं आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है इस समय गरीबी और गरीबी का कारण है बेरोजगारी अनइंप्लॉयमेंट अब हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे अनइंप्लॉयमेंट बढ़ता हो बेरोजगारी बढ़ती हो और गरीबी भी बढ़ती हो तो वो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगी टेक्नोलॉजी आप भविष्य में जब काम करने के लिए तैयार हो तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का काम न करें जो इस देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ाती हो आप टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें जो रोजगार पैदा करती हुई आप बोलेंगे जी कैसे समझ में आएगा एक सरल उदाहरण से समझाता हूं मान लीजिए एक टेक्सटाइल मशीन बनानी है आप में से जो मैकेनिकल के होंगे वो इस बात को थोड़ा जल्दी समझेंगे हमको एक मशीन डिजाइन करनी है और ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जिस पर एक करोड़ मीटर कपड़ा एक दिन में बने कल्पना कर तो वो मशीन कैसी होगी बहुत मेगा मशीन होगी लार्ज स्केल की होगी एनर्जी कंजम्शन बहुत होगा इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होगा वगैरह वगैरह बगे। अब वो एक मशीन भीलवाड़ा में चले तो एक करोड़ मीटर कपड़ा हर दिन में बनाएगी तो भीलवाड़ा की छोटी मशीनें सब बेकार हो जाएंगी और अगर वो बेकार हुई तो उनपे काम करने वाले लोग बेकार हो जाएंगे क्योंकि एक ही मशीन एक दिन में इतना कपड़ा बना देगी जितनी सौ मशीनें बना रही हैं तो वो सौ मशीनें तो आउटडेटेड हो गई एक मशीन प्रोमिनेंट है अब वो मशीन भारत के हर उस शहर में लग जाए जहां कपड़ा बनता है तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए आपने एक मशीन डिजाइन करके दे दिया देश को जिसने लाखों लोगों को जॉब लेस कर दिया अब आप पीठ थपथपाएंगे कि हमने तो बड़ा भारी काम किया टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो फिर आपको क्या करना चाहिए कोशिश आपको यह करनी चाहिए कि छोटी छोटी मशीन डिजाइन करें और इतनी छोटी मशीन डिजाइन करें जो एक दिन में हजार मीटर कपड़ा बनाए 500 मीटर कपड़ा बनाए ताकि एक ही गांव में 10 मशीनें लगें 20 मशीनें लगें ताकि ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिले अंतिम लक्ष्य तो कपड़ा ही बनाना है ना अब यह चॉइस हमारी है कि हम बड़ी मशीन पर बनाते हैं या छोटी मशीन पर अगर छोटी मशीन पर कपड़ा बनता है तो ज्यादा लोगों को रोजगार देता है ज्यादा लोगों को काम मिलता है तो गरीबी कम होती है गरीबी कम होती है तो परचेसिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ती है परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है सप्लाई बढ़ेगी तो और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी और ज्यादा रोजगार मिलेगा तो हम कोई ऐसी मशीन डिजाइन करें जो छोटी हो मिनिस्क्यूल लेवल पे काम करें और वो ज्यादा लोगों को रोजगार आज इंजीनियरिंग के सभी विद्यार्थियों के सामने यही चुनौती है कि वो भारत को कैसी टेक्नोलॉजी विकसित करके दें छोटी छोटी टेक्नोलॉजी अब अगर हम जाएंगे तो शायद इस देश का ज्यादा भला कर पाएंगे हमारे जो राष्ट्रपति हैं ना आजकल बहुत बहुत चिल्लाते रहते हैं भाई नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी माने म्यूनिसपल लेवल की टेक्नोलॉजी और राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी में तो यही टिकने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाले तो सब डूबने वाले हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है खर्चा बहुत है एनर्जी कंजम्प्शन बहुत है वगैरह वगैरह और नैनो टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत कम है एनर्जी कंजम्पन बहुत कम है और वातावरण के काफी कुछ अनुकूल है और हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि भारत को सन दो तक विकसित देश बनाना है तो उसका रास्ता तो यही है कि हम स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करें तो आपको जिस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने का मौका मिले भविष्य में ये जरूर याद रखना कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाएं जो ज्यादा रोजगार दे काम दे दिया बेरोजगारी को खत्म कर दिया उसी देश की ग्रोथ रेट हो पाती है रियल जैसे चीन ने किया चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक सिद्धांत बनाया मास प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन बाई मासेस उत्पादन तो बहुत करना है लेकिन अधिक लोगों की मदद से थोड़े लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे थोड़े लोगों की गरीबी दूर होगी ज्यादा लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और आप ध्यान रखिए आप भी बेरोजगार हैं और आप सभी को रोजगार की जरूरत है तो आप अपने हाथों से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके ही पैर कट जाए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ना अपना समय खर्च करें जिसमें आपका भी रोजगार खत्म हो जाए यूरोप और अमेरिका की तो दूसरी प्रॉब्लम है उन्होंने ये जो हाई स्केल टेक्नोलॉजी बनाई है मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं बड़ी मशीनें लाई हैं क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो और भी कम है यूरोप में कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे डेनमार्क नॉर्वे आदि आदि वहां सौ आदमी मर जाते हैं तो एक ही पैदा होता है उनके यहां हमेशा निन्यानवे की कमी रहती इसलिए वहां की सरकार रोज अभियान चलाती है ज्यादा बच्चे पैदा करो ज्यादा बच्चे पैदा करो फ्रांस में तो एक बच्चा ज्यादा होने पर चार हजार फ्रेंक का पुरस्कार मिलता है चार हजार फ्रेंक आप समझते हैं आज के भारत के 56 रुपए के बराबर चार में छप्पन का गुणा करो इतना इनाम मिलता अगर एक ज्यादा बच्चा पैदा करे और तीसरा हो गया तो प्रमोशन मिल जाता है अगर आप क्लर्क हैं तो सुपरिंटेंडेंट बना दिया जाए सुपरिंटेंडेंट हैं तो आपको इंचार्ज बना दिया जाए वो लगे हैं इस बात में क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है इसलिए उनको टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी पड़ती है जो कम लोगों को काम पे लगा सके हमारे यहां जनसंख्या बहुत है इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो ज्यादा लोगों को काम दे सके ये मेरा आपसे विनती है और चलते चलते एक आखिरी बात जहां से व्याख्यान मैंने शुरू किया था कि आज भारत देश के वंदे मातरम गान का सोवा वर्ष है हालांकि सोवा वर्ष तो 1975 में होना चाहिए लेकिन सरकार ने माना कि हम मानेंगे 1905 और छह से तो चलो ठीक है 2005-2006। अब अगले साल भर तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा वंदे मातरम गान मैंने बताया किस उद्देश्य के लिए आया था बंगाल का विभाजन रोकने के लिए और भारत के एक बड़े क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नारा भी वंदे मातरम दिया था लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में और उस वंदे मातरम ने पूरे देश में एक लहर पैदा की थी गांव गांव-गांव लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जला दिए थे अंग्रेजी सामान बहिष्कार किया था अंग्रेजों की हर चीज घर में से निकाल कर फेंको तो अंग्रेज सरकार यहाँ से जाएगी ये बात जब लोकमान्य तिलक ने समझाई तो सबने मान लिया था तो ये सन दो है ना ये वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष है और स्वदेशी आंदोलन का भी शताब्दी वर्ष अभी शताब्दी वर्ष में वंदे मातरम की इज्जत हम बनाए रखे हैं, सम्मान बनाए रखे हैं, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जो उन क्रांतिकारियों ने किए जिन्होंने वंदे मातरम को अपना गाना बनाया तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 1905 और छह में वंदे मातरम और स्वदेशी की जितनी जरूरत थी दो और छह में भी उतनी ही जरूरत उन्नीस सौ और छह में यह वंदे मातरम और स्वदेशी आंदोलन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आज हमारे भारत में सन 2006 है साढ़े चार हजार विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं फिर से स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है साढ़े चार हजार जो विदेशी कंपनियां आई हैं, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब साढ़े चार हजार इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश को वैसे ही लूटना शुरू किया है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी सामान भारत में बेचती थी मुनाफा लेके इंग्लैंड जाती आज ये विदेशी कंपनियां हैं वो भी भारत में सामान बेचती हैं मुनाफा लेके अपने देश में जाती है हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है और ये जो साढ़े चार हजार विदेशी कंपनियां हैं इनके कुछ नाम हैं जैसे पेप्सिकोला कोका कोला कोलगेट पामोले प्रॉक्टर एंड गैम रैकेट एंड कोलमेन, जॉनसन एंड जॉनसन सीबा गाइगी सेंडोज बाटा हेक्स आदि आदि मेरा आपसे निवेदन है कि ये वंदे मातरम गाने वाले जो भारतवासी थे वो सब अंग्रेजी माल का बहिष्कार करते थे तो आप वंदे मातरम गा रहे हैं तो इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार इनका सामान मत खरीदे क्योंकि ये खरीदेंगे और हम वंदे मातरम गाएं ये कॉन्ट्रडिक्शन है चलेगा नहीं हम वंदे मातरम के बाद भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय हो इसके लिए जिंदगी में कुछ करिए खाली जय बोलने से काम नहीं चलेगा भारत माता की जय सच में हो तो कुछ करिए तो भारत माता की जय करने के लिए सबसे सरल काम है कि ये विदेशी कंपनियां जो बहुत सारा पैसा लेते जा रही है इसको रोकिए और अगर ये पैसा हमने रोक लिया तो इसी पैसे से भारत का बहुत विकास हो सकता है तो विदेशी वस्तुएं मत खरीदिए, माने पेप्सिकोला कोका कोला मत दीजिए अब बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं में तो क्वालिटी है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अब मैं आपसे कई बार समझा चुका हूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी और बुरी नहीं होती है अप्रोप्रिएट होती है उनके लिए हो सकता है पेप्सिकोला बहुत अच्छा हो यूरोप और अमेरिका के लिए हमारे लिए नहीं है क्योंकि उनको पेप्सिकोला पीने से ही शायद कोई काम होता हो अच्छा जैसे वो सब लोग पीजा खाते हैं बर्गर खाते हैं पीजा और बर्गर समझते हैं सड़े मैदे से बना हुआ खाद्य पदार्थ फर्मेंटेड मैदा अब फर्मेंटेड मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड की बहुत जरूरत है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड पेप्सिकोक में बहुत होता है इसलिए शायद उनको पीने की जरूरत पड़ती हो पेप्सी की भारत में नहीं भारत में तो हम ज्यादा पीछा बर्गर खाते नहीं है जो खाते हैं वो ध्यान रखें कि फ़ास्फोरिक एसिड गर्म देश के लोगों को अच्छा नहीं है ठंडे देश के लोग फ़ास्फोरिक एसिड पिए तो कोई बात नहीं है गर्म देश वाले पिएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे और भारत में तो फ़ास्फोरिक एसिड के दो ही उपयोग होते हैं या तो वो पेप्सिकोप में डाला जाता है या उससे हारपिक बनता है और हारपिक की क्वालिटी क्या है वो आप सब जानते हैं उससे टॉयलेट साफ होता है और हार्पिक में जितना फास्फोरिक एसिड है ना उतना ही पेप्सी कोक में है एक बार मैंने हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला डिजिटल पीएच मीटर से वो 2.4 आता है फिर मैंने पेप्सी का पीएच वैल्यू निकाला वो भी 2.4 आता है तो मैंने सोचा पेप्सी इज इक्वल टू हार्पिक हार्पिक इज इक्वल टू पैप्सी तो हार्पिक से टॉयलेट साफ हो सकता है पेप्सी से भी होना चाहिए तो मैंने करके देखा और बहुत अच्छा साफ एक बार मैंने क्या किया एक महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया तो वो गंदा गंदा बहुत गंदा इतना गंदा कि उसमें पीला पीला कचरा जमा हो गया फिर मैं एक बोतल पेप्सी लाया टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया दो मिनट के बाद पानी से धोया तो एकदम झकाझक सफेद व्हाइट एंड व्हाइट नीट एंड क्लीन उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर आमिर खान कहता ठंडा मतलब कोका पनर वास्तव में है वो टॉयलेट क्लीनर अब हम वो टॉयलेट क्लीनर पिए घटाघट घटाघट और अकेले नहीं पिए घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाएं। एक तरफ हम कहते हैं मेहमान देवता होता है देवताओं को ही ठंडा साफ करने का पानी पिलाते अच्छा नहीं है और आप ध्यान से टेलीविजन न्यूज देखते अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आया कि पेप्सी कोक में पेस्टिसाइड्स मिले हुए और पता कौन से पेस्टिसाइड डी डी, टी। डी, डी टी देखा वो मच्छर मारने के काम वो पेप्सी कोक में है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गेमेक्सीन पाउडर जो हर कीचड़ पर डाला जाता है कीड़े मारने के की। लिए फिर क्लोरोपाइरिफॉस क्लोरोपाइरिफॉस माने किसानों के खेत में जब कोई कीड़ा लगे तो उसको स्प्रे करते हैं डीडीटी बेन्जीन एक्साक्लोराइड क्लोरोपाइरिफॉस ऐसा जहर मिलाके के तैयार होता है और जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया वो ये कहते हैं कि पैप्सी की एक बोतल रोज पियो तो सात साल में कैंसर से डेथ हो सकती है और कैंसर भी इंटेस्टाइन में कई वैज्ञानिक तो यह तक बोलते हैं कि पेप्सी कोक का एक इंजेक्शन माने 10 मिलीलीटर पेप्सी, किसी को ब्लड में इंजेक्ट कर दो तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ सकता है कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अगर कोई गर्भवती मां दो बोतल कोका कोला पीए, तो गर्भ में जो शिशु है ना वो विकलांग तो पैदा होगा कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि पैप्सी कोक की दो दो बूंद अगर आंख में डाल दो तो आंखों की रोशनी चली जाएगी और अगर दांत डाल दिया पेप्सी की बोतल में तो दांत गल जाता है दांत कभी भी किसी चीज में नहीं गलता किसी भी एसिड में दांत नहीं गलता फास्फोरिक एसिड को छोड़कर आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खराब है उसमें भी दांत नहीं गलता सल्फेरिक एसिड में भी दांत नहीं गलता सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ही है पेप्सिकोक में मिला है तो मत पीछिए इसको अच्छा नहीं तो आप बोलेंगे क्या पिए गन्ने का रस मोसम्मी का रस दही की लस्सी गाय का दूध संतरे का रस दही की लस्सी गाय का दूध ना मिले तो घड़े का पानी सबके पास है टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट उसके नहीं तो उसका ज्यादा इस्तेमाल करें और जितना बने टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख के कुछ मत करिए, उदाहरण के लिए फेयर एंड लवली हां बहुत लोग कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है क्या है वो गोरापन लाती है आप जरा सोचो फेयर एंड लवनी से सब गोरे होते तो अफ्रीकन लोग काले क्यों हैं अभी तक तो। और एक बार इसका परीक्षण करने के लिए मैंने क्या किया एक भैंस को चार साल फेयर एंड लवनी लगाए रगड़ रगड़ के लगाए आज तक गोरी नहीं हुई काली की काली आप जानते हैं कि स्किन का कलर काला या गोरा होना ये ब्लड में मिले हुए केमिकल से होता है जिसको मेलेनिन कहते हैं और मेलेनिन जो है ना डीएनए से फिक्स होता है और डीएनए माता पिता से फिक्स होता है इसलिए कोई स्किन अपनी चेंज नहीं कर सकता कभी भी लाइफ में कोई काम करिए स्किन कलर चेंज नहीं होगा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में ये जो फेयर एंड लवली है ना इसके खिलाफ हमने केस किया हुआ है मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में पढ़ता था हम हॉस्टल में साथ में रहते थे वो तमिल है तमिल लोग कितने काले होते हैं आप सब जानते हैं उल्टा तवा रख दो इतने काले होते तो वो भी ऐसा ही और वो जितने साल मेरे साथ रहा सात साल हम हॉस्टल में रहे रोज फेयर एंड लवली रगड़ता था दिन में तीन तीन बार मैंने कहा भाई अभी तुमको सात साल हो गए कब बंद करोगे इसको उसने कहा गोरापन नहीं आ रहा है मैंने कहा सत्तर साल में भी नहीं आएगा तो उसने कहा यार मेरे घर में भी यही समस्या है वो भी सब रगड़ते हैं वो भी गोरे नहीं हो रहे तो मैंने कहा कितने दिन और वेट करोगे तो एक दिन उसको लगा कि अब बंद करना है मैंने कहा पहले केस करो इसके खिलाफ तो मद्रास हाईकोर्ट में उसने केस फाइल किया और उसने अदालत में कहा कि मैं इतने साल से यह क्रीम लगाता हूं आज तक गोरा नहीं हुआ और ये रोज विज्ञापन करते हैं कि इससे गोरापन आता है मुझे हर जाना दिलवाइए और मुझे जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग केस था अदालत ने नोटिस इशू किया कंपनी के अधिकारी आए उनको पूछा गया कि आप इसमें क्या केमिकल मिलाते हैं जो काले रंग को गोरा बनाए तो उनका इसमें कुछ केमिकल नहीं है यह सिंपल क्रीम है तो फिर आप ऐसा क्यों विज्ञापन करते हैं तो उनका भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का तो हम बोल रहे हैं। तो अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो पूरे तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बंद हो गया अब वो विज्ञापन करते हैं अखबार में तो कहते हैं फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु लेकिन वो भीलवाड़ा में बिकता है और हमें हम से बहुत लोग रगड़ रगड़ के लगाते और फिर सोचते हैं, हम बहुत स्मार्ट है स्मार्टनेस क्रीम से नहीं आती पाउडर से भी नहीं आती स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे करिए कर्म अच्छा बनाइए आप बहुत स्मार्ट हो गए ये कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल मत करिए और फालतू ये जो टूथपेस्ट वगैरह के विज्ञापन आते हैं कॉलगेट वगैरह ये भी मत करिए क्योंकि कॉलगेट के बारे में आप एक सच्चाई नहीं जानते दुनिया में सबसे बड़ी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है एफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो कॉलगेट के रैपर पे अमेरिका में वार्निंग प्रिंट कर हैं इट इज इंजूरियस टू हेल्थ और कॉलगेट के बारे में जो वार्निंग प्रिंट होती है वो ऐसे होती है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो सिक्स इयर्स माने इस टूथपेस्ट को छह साल से कम उम्र के बच्चों को मत दो फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन कांटेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर माने गलती से बच्चे ने ले लिया तो हॉस्पिटल लेके जाओ उसको इफ यू आर एडल्ट दे टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ऑनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क आप अगर बड़े आदमी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में ब्रश पर पेस्ट लगाओ और अपनी जिम्मेदारी पर लगाओ सरकार जिम्मेदार नहीं अगर मरते हो तो मर जाओ और ये वार्निंग वो प्रिंट करते हैं क्योंकि कॉलगेट कैंसर और सभी डेंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ कॉलगेट ही नहीं मैक्सिमम टूथपेस्ट कैंसरस है क्योंकि सभी टूथपेस्ट में सोडियम लोरल सल्फेट मिलाया हो जिसकी मात्रा मैंने आपको बताई एक लीटर खून में दशमलव मिलीग्राम अगर एस है तो कैंसर बंबई आना बंबई के सभी रेलवे स्टेशन में नीम का दातुन बिकता है और बंबई शहर में 5000 गरीबों को उससे रोजगार मिलता है अगर ये बंबई में हो सकता है तो भीलवाड़ा में भी हो सकता है तो आप कोशिश करिए दातुन करें नहीं तो दंत मंजन करिए और आजकल ये चिकनगुनिया फैला हुआ है ना आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भी नीम का रस पी सके उनको चिकनगुनिया होने की कोई संभावना नहीं और आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा चिकनगुनिया की नीम के रस से ही बनती है इतना ताकतवर है तो नीम का दातुन करिए चिकनगुनिया जैसी बीमारियां नहीं आएंगी दांत भी साफ हो जाएंगे जितना बने उतना टीवी एडवर्टीजमेंट देख के मत खरीदिए कुछ भी सभी भाइयों से निवेदन है कि शेव करनी है ना तो शेविंग क्रीम मत लाइए बिना शेविंग क्रीम के शेव बने थोड़ा गर्म पानी लीजिए थोड़ा दूध चेहरे में रगड़िए रेजर चलाइए बहुत क्लीन शेप बनती है और इसके चार फायदे हैं पहला फायदा ब्लेड का खर्चा कम होता है क्योंकि दूध लगाएंगे ना तो मैंने आपसे कहा ना सर्फेस टेंशन कम हो जाता है दूध का ताकत है सरफेस टेंशन कम करने की तो स्किन पे लगाया सरफेस टेंशन कम होगा तो जो बाल है ना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो रेजर चलाओ तो ब्लेड आसानी से चलता है तो दाढ़ी बनाने में ब्लेड का खर्चा कम हो जाता है अगर आप शेविंग क्रीम से दाढ़ी बनाओगे तो एक ब्लेड से चार बनेगी और दूध से बनाओगे तो दस बारह बार बनेगी और दूध चूंकि सर्फेस टेंशन कम करता तो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकलेंगे तो स्किन आपकी एकदम साफ रहेगी आपका चेहरा चमकेगा आप सब फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे कल से ही मिल्क शेविंग शुरू कर दो फिर आप कहोगे जी मिल्क नहीं है तो दही ले लो दही से दाढ़ी बनाओ और दही से जो मक्खन निकालते हैं ना मठा बना के उससे तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती और कोई सैलून में जाओ ना तो उससे भी कहो मिल्क शेविंग करो दूध से दाढ़ी बनाओ तो ये फैशन हो जाएगी तो अब तक तो हम दूध से नहाते थे अब दूध से दाढ़ी भी बनाएंगे दूध की बिक्री बढ़ेगी मुनाफा किसानों को मिलेगा किसानों की आमंदनी बढ़ेगी देश भी अमीर हो जाएगा तो ऐसे छोटे छोड़ छोटे कुछ काम करो यही काम कभी भगत सिंह ने किए थे कभी चंद्रशेखर ने किए थे कभी लोकमान्य तिलक ने किया था स्वदेशी आंदोलन चलाया था और तब वंदे मातरम गाया था मेरा भी आप सबसे कहना है कि आप भी स्वदेशी आंदोलन की भावना को अपने जीवन में जिंदा रखो तो ये वंदे मातरम गाना बहुत सार्थक होगा जितना बने अपने जीवन में एक संकल्प रखो बी इंडियन बाई इंडियन अगर आप अपने जीवन में यह संकल्प लेके आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ आपको होगा देश को होगा और भारतीय बने तो भारतीय बनने के पांच आधार हैं। जितना बने भारतीय वस्तुओं का उपयोग यह पहला आधार जितना बन सके भारतीय भोजन खाना माने विदेशी भोजन नहीं खाना क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है उसकी टेक्नोलॉजी हमारे काम की नहीं माने पिजा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग नहीं खाना नाम भी विचित्र है हॉट डॉग गरम कुत्ता कोल्ड डॉग, ठंडा कुत्ता वो सब खाना अपने काम का नहीं तो ये नहीं खाना फिर आप बोलेंगे भारत का खाना बहुत अच्छा है हमारे यहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे भोजन है दक्षिण भारत का खाओ तो दक्षिण का उत्तर का खाओ उत्तर का पश्चिम का खाओ हर एरिया का भोजन विशिष्ट है तो भारतवासियों को ये पीछा बर्गर नहीं तो भारतीय भोजन करो भारतीय वस्तुओं का उपयोग और भारतीय भाषा का उपयोग करो ज्यादा विदेशी भाषा का प्रयोग मत करो कम से कम आपस में बातचीत करे ना तो मातृभाषा में करो आपकी कक्षाओं में आप पढ़ते हो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है वो आपकी मजबूरी है क्योंकि भारत में अभी तक सिलेबस हिंदी में नहीं बना जिस दिन बन जाएगा तो हिंदी में भी पढ़ाएंगे मैंने तो देखा है फ्रांस के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच में ही पढ़ाएंगे जर्मनी में जर्मन में पढ़ाते हैं चीन में चाइनीज में पढ़ाते हैं जापान में जापानीज़ में पढ़ाते हैं भारतीय अकेला देश है जहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे लेकिन क्लास के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत कर हिंदी में बात करो और अंग्रेजी नाम कभी मत रखो अपने और अगर है तो उनको बदल दो कई घरों में इस तरह के नाम है टिंग डिंपल ट्विंकल बबली डबली डबलू बबलू अच्छा बबलू का मतलब बताओ बबलू क्या मतलब है टिंकू टिंकू का अर्थ मालूम है टिंकू जिनके अर्थ नहीं मालूम वो क्यों चिल्लाते रहते हो और मुझे तो बहुत दुख होता है ये सुन के पिताजी का नाम रामदयाल माताजी का नाम गायत्री देवी बेटे का नाम टिंकू ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखो और अगर इनका अर्थ मालूम हो ना तो खुद ही शर्म आएगी टिंकू का अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में देखो वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की उसमें टिंकू का मतलब है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है तो सोचो होने का टिंकू फालतू ये सब नाम मत आपके जो भारतीय नाम है ना वो अपने नाम बोलो और वही बोलने के लिए दूसरों से कहो और घर में ज्यादा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल मत करो जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आधे पढ़े लिखे पूरा नहीं जानते वो क्या कहते हैं कई बार मुझे कहते हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसिस क्योंकि मिसिस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला वो मिसिस होती है धर्म पत्नी मिसिज नहीं है और मिस्टर इसका उल्टा पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है और मिस तो बहुत खराब शब्द है आज शाम को मेरा एक व्याख्यान है साढ़े सात बजे आप जरूर आना उसमें मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं मिस्टर क्या है मिसेस क्या है मिस क्या है आंटी क्या है अंकल क्या है सन इन लॉ कौन होता है फादर इन लॉ कौन होता है ब्रदर इन लॉ कौन होता है ये सब इंग्लैंड से आई हुई जो शब्दों की परिभाषाएं है ना हमारे यहां फिट नहीं बैठती उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है आंटी अंकल उनके यहाँ है क्योंकि रिलेशनशिप में बाकी कोई नहीं है इसलिए आंटी अंकल है हमारे यहाँ तो सब कुछ फिक्स है इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल मत करो और अंग्रेजी इस्तेमाल ना करें तो भारतीय भाषा और भारतीय भूषा मैंने पहनावा भारतीय रखो क्योंकि हमारे आबोहवा के अनुकूल वही है इंग्लैंड का पहनावा यहां मत पहनो वहां टाई लगाते हैं आपको जरूरत नहीं है टाई लगाने की और वो टाई इसलिए लगाते हैं कि सर्दी बहुत पड़ती है सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम बहुत होता है रनिंग नोज रहती है तो बेचारे पहले जेब से रूमाल निकाल निकाल के पोचते थे रखते थे फिर उन्होंने सोचा एक गले में ही लटका लो इसके लिए टाई आई हमारे यहां किसी की रनिंग नोज नहीं होती क्योंकि यहां ठंडी नहीं आई हमको टाई की जरूरत नहीं और थ्री पीस सूट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं कोशिश करो भारतीय भूषा भारतीय भाषा भारतीय भोजन अंत में भारतीय भजन माने संगीत संगीत अपने भारत का सुनो और उसी को आगे पढ़ो। और बन सके तो एक आखिरी भारतीय भेषज भेषज माने औषधि मेडिसिन अगर बीमार पड़ो तो भारत की दवाएं खाओ यह यूरोप से दवाएं जो आई हैं वो मत खाओ यूरोप से क्या आया पैरासीटामोल स्प्रिन डिस्प्रिन नोवालजिन एनाल्जिन बूटाजोन ऑक्सीफिन बूटाजोन एस्परिंट डिस्प्रिंट ये सब दवाएं यूरोप से आई है और वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है मैंने कहा ना ठंड बहुत है तो दवाएं सब गरम बनाई जाती हैं ज्यादा गरम दवाएं होती हैं अब भारत में गर्मी बहुत है गर्म देश के लोग गरम दवाएं खाएं तो साइड इफेक्ट बहुत है ज्यादा अंग्रेजी दवा खाओगे मुंह में छाले हो जाएंगे गले में छाले हो जाएंगे और ज्यादा खाओगे अल्सर हो जाएगा अल्सर से भी आगे गए तो पैप्टिक अल्सर होगा बाद में कैंसर हो जाएगा इसलिए ये फालतू विदेशी दवाएं नहीं फिर आप बोलोगे बीमार पड़े तो क्या करें घर में बहुत सारी दवाएं हैं वो आप इस्तेमाल करो जैसे सर्दी जुकाम हुआ ना तो अपने घर में सबसे अच्छी दवा हल्दी हल्दी को पानी में डालो पानी को उबालो उसको पियो नहीं तो दूध में डाल के पियो सर्दी के साथ खांसी हो गई तो हल्दी ले लो अदरक ले लो दोनों को पानी में उबाल के वो पी लो सर्दी खांसी बुखार तीनों आ गए तो हल्दी ले लो अदरक ले लो और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते का रस निकालो तीनों मिलाकर पी लो अगर पैर दुखते हैं कमर दुखती है बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डियों में तो चूने का पानी आता है उसको दही में मिला के रोज खा लो केले ज्यादा खाओ जिनको हड्डियों में दर्द होता है केला केले में सबसे ज्यादा कैल्शियम है हड्डियों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम है चूने के पानी में कैल्शियम है दही में मिला खाओ और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो रोज रात को गाय का दूध घी मिला पीकर सो बहुत अच्छी नींद आई नींद अच्छी लेने के लिए हमेशा पूर्व की दिशा में सिर करके सो ईस्ट जो होता है ना पूर्व उधर अपना सिर करो पश्चिम में पैर करो बहुत अच्छी नींद आएगी और अगर ब्रेन आपको अच्छा बनाना है हाइपर एक्टिव बनाना है ताकि आप एक बार में ही एक चीज याद कर सकें तो पांच मिनट रोज एक छोटा सा काम करो राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग प्राणायाम कहते हैं वो करो एक नाक बंद करो दाहिनी बाई नाक से सांस भरना छोड़ना लंबी सांस भरो लंबी सांस छोड़ो चंद्रनाड़ी बहुत सक्रिय होती है ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है और इसका उल्टा किया लेफ्ट को बंद किया राइट से नोस्ट्रल को ज्यादा चलाया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ब्रेन ये जो लोग मर्डर करते, करते हैं ना मर्डर करते हैं चाकू चलाते हैं छुरा चलाते हैं गाली बगते रहते हैं इन सब का राइट नोस्ट्रल हाइपर एक्टिव होता है बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा कुछ भी चीज तोड़ फोड़ते रहते और जिनकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है शांत है समझदार है इंटेलिजेंट है उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है। तो हम ये कर सकते हैं पांच मिनट की एक्सरसाइज रोज करें और चलते चलते एक आखिरी बात कि बीमार मत पड़ो ज्यादा सुखी रहो स्वस्थ रहो भारत में एक सूत्र है सर्वे भवंतु सुखने सर्वे संतु निराम सब सुखी हो माने कोई दुखी नहीं माने कोई बीमार नहीं बीमार नहीं होना है तो चार काम करो मैं भी वही करता हूं स्वस्थ रहने के पहला काम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पियो पानी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद मत पियो एक घंटे बाद पियो क्यों क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना तो पेट में कई तरह के एसिड्स बनते हैं खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा बनता है वही खाने को डाइजेस्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हो तो एक्शन अच्छा करता है लेकिन जैसे ही खाने के बाद आप पानी पियेंगे वो डायल्यूट हो जाता है और डायल्यूटेड फॉर्म में वो डाइजेशन नहीं कर पाता तो खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और खाना सड़ता है तो फिर कई तरह के रोग पैदा होते इसलिए खाने के बाद पानी नहीं पीना एक घंटे बाद पीना दूसरा है पानी हमेशा सिप करके पीना भूट भर के पानी पीना एक सिप किया फिर दूसरा सिप फिर तीसरा सिप क्योंकि मुंह में हमेशा लार बनती है सिप करके पानी पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी और लार बाद पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पीना या ल्यूब और चौथा है सुबह सुबह जब सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना उठते ही पानी पीना चाय नहीं पीना कभी जो लोग अपने दिन की शुरुआत पानी से करते हैं उनकी जिंदगी लंबी होती है और बीमारियां कम होती हैं जो उठते ही चाय से दिन शुरू करते हैं बीमारियां बहुत होती हैं जिंदगी भी छोटी होती है तो चाय ना पी के पानी पीना तो यह चार नियम का पालन करो मैं भी करता हूं आप सुखी स्वस्थ रहोगे मैं अठारह साल से बीमार नहीं हुआ हाँ, और पिछले छह महीने का तो कहानी ये है कि चिकनगुनिया भारत में फैला है सत्तर हजार मरीजों को मैंने मेडिसिन दी है मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ कारण उसका कुछ खास नहीं है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अच्छा अच्छा है मेरा रेजिस्टेंस अच्छा होने के लिए यही चार नियम का पालन मैं कर रहा हूं आप भी करो आसान है खर्चा कुछ भी नहीं और यही नियम अपने घर के लोगों को भी बताओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी और स्वस्थ बनाओगे तो आपका भी भला देश का भी भला तो इस वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में हम अपने जीवन को स्वदेशी बनाएं भारतीय बनाएं ऐसी अभिष्ट कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपने जितना कुछ सुना इस पर कभी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप जरूर पूछना मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको देता हूं मेरा पोस्टल एड्रेस देता हूँ फोन नंबर देता हूँ कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं कोई चिट्ठी लिख सकते हैं और जरूरत हो और इमरजेंसी हो तो फोन भी कर सकते हैं मेरा ईमेल एड्रेस आप चाहो तो लिख लो बहुत सरल है राजीव दीक्षित वन वर्ड है इसमें कहीं कॉमा नहीं फुल स्टॉप नहीं ब्रेक कहीं भी कुछ नहीं है आर ए जे आई वी डी आई एक्स आई टी और उसके आगे कंटिन्यूटी में ए बी ए आर ए जे आई वी डी आई एक्स आई टी ए बी ए ये वन वर्ड है एट द रेट ऑफ रिडिफ मेल डॉट कॉम आरईडीआई एफ एफ एम ए आई एल रेडिफ मेल डॉट कॉम राजीव दीक्षित एबीए एट द रेट ऑफ रीडमेल डॉट कॉम और पोस्टल एड्रेस है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्धा बस सफिशिएंट है सेवाग्राम गांव का नाम है वर्धा जिला है राज्य महाराष्ट्र मैं वहीं रहता हूँ इतना लिख के डाल दोगे चिट्ठी पहुंच जाती है और फोन नंबर चाहे तो लिख सकते हैं नाइन डबल लेकिन फोन कोई इमरजेंसी हो तभी करना नाइन और ये मेरा रोमिंग है इसलिए इसमें जीरो आगे लगेगा तो आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की और आपके जीवन में कहीं कोई दुख तकलीफ आ जाए कोई संकट में आप फंस जाए जरूर मुझे एक फोन या ईमेल करना मैं कोशिश करूंगा उसका कोई समाधान हो ताकि आप बढ़े और देश आपके साथ आगे बढ़े आप सभी का आभार बहुत धन्यवाद एक ही मिनट आपका समय लूंगा मैंने आपसे कहा था व्याख्यान के बीच में आज शाम को साढ़े सात बजे इसी हॉल में एक बहुत सीरियस लेक्चर में देने जा रहा हूं भारत और यूरोप सभ्यता और संस्कृति का अंतर आपको तो मैंने टेक्नोलॉजी का अंतर समझाया शाम को सिविलाइजेशन का अंतर क्या है कल्चर में अंतर क्या है वो भी मैं बताने वालू अगर आप आना चाहें तो जरूर आइए और आपके माता पिता और परिवार के भाई बहन के साथ भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है सीटें पर्याप्त है तो आइए मौका मिले हॉस्टल में मैं रहते हैं तो जल्दी आइए क्योंकि वहां आपको दूसरा कोई बंधन नहीं है लेकिन परिवार में है तो उनके साथ आइए शाम को साढ़े सात बजे वो होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं चर्चा उसमें करने वाला हूँ खासकर यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स जो आप जाने और समझे तो भविष्य में शायद आपके बहुत काम आएंगे देश के भी काम आएंगे और मैंने जो कुछ बताया आपको छोटी छोटी कुछ बातें कि हल्दी से आप जुकाम ठीक करिए अदरक से खांसी ठीक करिए इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें हैं जो बाहर गेट पर एक स्टॉल में रखी हैं, आप चाहें तो वो लेके जा सकते हैं किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं है सबको कॉपी करने का राइट है मन अच्छा लगे तो दूसरों को भी आप बता सकते हैं और इन्ही सब विषयों पर कुछ सी बनाई है चालीस घंटे के क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है मैंने आपको दो घंटे में कुछ बताने की कोशिश की लेकिन ज्यादा सुनना हो तो वो आप सीडी ले सकते हैं और उसकी कॉपी कर करके ज्यादा लोगों को दे सकते हैं वो सीडी डी फॉर्मेट में है कंप्यूटर पे अच्छे से चल सकती है और एम प्लेयर पे नहीं तो डीवीडी प्लेयर आभार धन्यवाद